विनय पत्रिका विनयावली विकार जनित संसित दुख संशय शोक्यपारा शत्रुमित्र मध्यस्थ तीन मन केरियाए त्यागन गहन उपेक्षन अट की नई असन बसन पशु सब बहस् सरग नरक चर लोक बहु बसतमन तय से टप मध्य पुनरिका विटप मध्यपुतरी का सुतस कंचुक बिन ही बनाए मन महत था नाना तनु प्रकटतौ सर पाए रघुपति भगति बारी छाल चित बिन प्रयास ही सूझय तुलसीदास चित बुझे, बुझे। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैध भाव से उत्पन्न संसारी दुख भ्रम और अपार शोक क्यों हो यह सब मन के विकारों के कारण ही तोह होते हैं शत्रु मित्र और उदासीन इन तीनों की मन ने ही हर से कल्पना कर रखी है शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए मित्र को सुवर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं जैसे बहुमूल्य मढ़ी में भोजन वस्त्र पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती है वैसे ही स्वर्ग नरक चर अचर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं भाव भावजह कि छोटी सी मड़ी के मोल से जो चाहे सौ खाने पीने पहनने की चीज़ें खरीदी जा सकती है वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग नरकादि में जा सकता है जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं इस मन के विकार कब छूटेंगे जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर कर चित्त निर्मल हो जाएगा तब अनायासी सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे किंतु तुलसीदास कहते हैं इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आएंगे। मैं कह कह विपत्ति अति भारी से रघुवीर धीर हित कार मम हृदय भवन प्रभु तोरा तह बसे आई बहुचोरा अति कठिन करही बर जोरा मही नही बिनय नि हो तम मोह लोभकारा मध क्रोध बोधर कुमारा अति करही उपद्रव नाथा मरदही मुहि जानियाना था मैं एक अमित बट पारा को सुन न मोर पुकारा भाग्यु नही नाथ उबारा रघुनायक करहु संभारा कह तुल से दास सुन तस लूट कर तब धामा चिंता यह मोही अपजस नहीं होई तुम्हारा हे रघुनाथ जी हे धैर्यवान बिना ही उगताये हित करने वाले मैं तुम्हें छोड़कर अपने दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊ हे नाथ मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है मैं उन्हें निकालना चाहता हूं परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं मेरी बिंती ने नेहोरा कुछ भी नहीं मानते इन चोरों में प्रधान सात है अज्ञान मोह लोभ अहंकार मध क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम हे नाथ ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता हे नाथ भाग जाऊँ तो भी इससे पिंड छूटना कठिन है क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं अब हे रघुनाथ जी आप ही मेरी रक्षा कीजिए तुलसीदास कहता है कि हे राम इसमें मेरा क्या जाता है चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोध आदि तापू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी अत इस अपने घर की आप ही संभाल कीजिए मन मेरे मान ही सिख मेरी जोन जो भगति चहे हरि उदहीं प्रभु जेते ते वहीं तेज अपन पौचे ते दुख सुख अरु अपमान बढ़ाए सब समले खे बि बिहाई तुम तो छठ काल ग्रसित य दे तुलसीदास बिनु असीमतियाए निलहिन राम कपट लौलाये निलहिन राम कपट लवलाये हे मेरी मन यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सिख मान भगवान ने गर्भवास लेकर अब तक तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ तभी तेरी विपत्ति दूर होगी अरे दुष्ट इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है इसके लिए किसी को दोष मत दे तुलसीदास कहता है कि ऐसी बुद्धि बिना केवल कपट समाधि लगाने से थ्री राम जी कभी नहीं मिलते वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं मैं जानी हरि रति नाही सपनऊ नहीं विराग मन माही, रघुबीर चरण अनुरागे इन सब भोग रोग रोग समे काम भुजंग दसत जब दिसनी नाही। असमंजत दिसमंजत विचारी तो भारी जब कब राम कृपा दुख जाई तुलसीदास नही आनऊ भाई मैंने जान लिया है कि श्रीहरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता संसार के भोगों में वैराग्य होना ही तो भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है जिनका श्रीराम के चरणों में प्रेम है उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं इसी विचार से मेरे मन में नित नया सोच बढ़ता जा रहा है हे तुलसीदास और कोई उपाय नहीं है जब कभी यह दुख दूर होगा तो बस श्री राम कृपा से ही होगा सुमेर सनेह सहित सीतापति राम तरन तान गति जप गति ती रथ जोग समाधि कलीमत विकल न कछु नि कर तबुक हर खयग असुर झालिका तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका रेमन प्रेम के साथ श्री जानकी बल्लभ राम जी का स्मरण कर क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है जप तप तीर्थ योगाभ्यास समाधि आदि साधन है परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है इससे इन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा आज पुण्य करते भी बुद्ध ठिकाने न होने से पापों का नाश नहीं होता रक्तबीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं भाव यह है कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं हे तुलसीदास इस पाप रूपी राक्षसों के समूह को नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही करेंगी भगवत कृपा के शरण लेने के सिवा अब अन्य किसी साधन से काम नहीं निकलेगा